महाभारत पर्व द्रोणपर्व अष्टशत तमोध्याय दुर्योधन और कर्ण की बातचीत कृपाचार्य द्वारा कर्ण को फटकारना तथा कर्ण द्वारा कृपाचार्य का अपमान संजय उवाच उदय तुष्ट्वा पांडवा अभिश्यम च मनवाण कर्णम दुर्योधनो ब्रवी संजय कहते राजन पांडो के उस विशाल सेना का जोर बढ़ाते दे उसे असह्य मानकर दुर्योधन कर्ण से कहा अयम सकाल संप्राप्त हो मित्राण मित्र वत्सल कर्ण सर्वान्धान महारथान पंचा मत्स्य कई पांडव महारथेह वृत्ता रिवोरगै मित्र व संकर्ण यही मित्रों के कर्तव्य पालन का उपरयुक्त अवसर आया है क्रोध में भरे हुए पांचाल मत्स्य के कई तथा पांडव महारथी फुपकारते हुए सर्पों के समान भयंकर उठे हैं उनके द्वारा चारों ओर से घिरे हुए मेरे समस्त महारथी योद्धाओं की आज तुम सम्रांगण में रक्षा करो एक नंदंत संघृष्टा पांडवाजित शकर सक्रोपमास्य पंचालाना रथ ब्रजा देखो ये विजय से सुशोभित होने वाले पांडव तथा इंद्र के समान पराक्रमी बहुसंख्यक पांचाल महारथी कैसे हर होकर हर्षोत्थ कर रहे हैं कर्णवाच परित्रा तुम इह यदि पार्थम पुर तम प्याजित तथो हंता करने ने कहा राजन यदि साक्षात इंद्र यहाँ कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा करने के लिए आ गए हो तो उन्हें भी शीघ्र ही पराजित करके मैं पांडुपुत्र अर्जुन को अवश्य मार डालूंगा सत्यम से प्रत जाना भी समास्वी भारत अंता पांडु तन जान पंचालास् समागत तुम धैर्य धारण करो मैं तुमसे सच्चे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि युद्ध स्थल में आए हुए पांडव तथा पांचालों को निश्चय ही मारूंगा प्रतिदास्यामि इति पार्थिव जैसे अग्निकुमार कांत कार्तिकेय ने तारकाशुर का विदास करके इंद्र को विजय दिलाई थी उसी प्रकार मैं आज तुम्हे विजय प्रदान करूंगा भोपाल मुझे तुम्हारा प्रिय करना है इसलिए जीवन धारण करता हूँ सर्वेशाव फालगुणों बलवत्म तस्या मे शक्ति चक्र विनिर्मितम कु के सभी पुत्रों में अर्जुन ही अधिक शक्तिशाली है अतः मैं इंद्र देव ही अमोक शक्ति को अर्जुन पर ही छोड़ूंगा तवस्या भविष्य वनम जाति वा पुनः मानद माधन अर्जुन के बारे जाने पर उनके सभी भाई तुम्हारे वश में हो जाएंगे अथवा पुनः वन में चले जाएंगे मैं जीवति कौरभ्य विषादे अहम जेशतांदन तुम मेरे जीते जी कभी विषाद न करो मैं समरभूमि में संगठित होकर आए हुए समस्त पांडवों को जीत लूंगा पंचाला के, के आष्णा समागतान बाण घई शकली तब दास बेतनी मैं अपने बाण समूहों द्वारा रणभूमि में पधारे हुए पांचालों के कयों और विष्टुवंशियों के भी टुकड़े टुकड़े करके यह सारी पृथ्वी तुम्हें दे दूंगा संजय उवाच एव ब्रवाणम कर्णम तो कृप सारो ब्रवी स्मती महाबा सूतपुत्र संजय कहते हैं राजन इस तरह की बातें करते हुए सूत पुत्र कर्ण से शरद्वान के पुत्र महाबाबु कृपाचार्य ने मुस्कुराते नाधेय वचता कर्ण बहुत अच्छा बहुत अच्छा राधा पुत्र यदि बात बनाने से ही कार्य सिद्ध हो जाए कर्ण तो तुम कुरुनंदन सुयोधन के समीप तो बहुत बढ़ चढ़ कर बातें क्या करते हो किंतु न तो कभी कोई तुम्हारा पराक्रम देखा जाता है और ना उसका कोई फल ही सामने आता है समागम पाण्डुसुतः दृष्टस्ते बहुसोय सर्वत्र निर्जित पांडवी सुतनंदन सुतनंदन पांडु के पुत्रों से युद्धस्तल में तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है परंतु सर्वत्र पांडवों से तुम तुम्हें परास्त हुए हो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 निर्जता पार्थेना तम च कर्ण असह कर्ण विराटनगर में भी संपूर्ण कौरव एकत्र हुए थे किंतु अर्जुन ने अकेले ही वहाँ सबको हरा दिया था कर्ण तुम भी अपने भाइयों के साथ परास्त हुए थे एक क्या समर्थ स्व फालगुन से कथम उत्साहन सर्वपाणवान् सम्रांगण में अकेले अर्जुन का सामना करने की भी तुम में शक्ति नहीं है फिर श्रीकृष्ण सहित सम्पूर्ण पांडवों को जीत लेने का उत्साह कैसे दिखाते हो अभ्रुवन कर्ण युद्धस्व कथ से बहुसूतज अनुक्वाम विक्रमेदय सत्पुर सुव्रतम सुतपुत्र कर्ण चुपचाप युद्ध करो तुम बातें बहुत बनाते हो जो बिना कुछ कहे ही पराक्रम दिखाए वही वीर है और वैसा करना ही सतपुरुषों का व्रत हैसे कर्ण तथ्य राजा न बुद्ध्यूतपुत्र कर्ण तुम शरद ऋतु के निष्फल बादलों के समान गर्जना करके भी निष्फल ही दिखाई देते हो किंतु राजा दुर्योधन इस बात को नहीं समझ रहे हैं पार्थम पार्थम दृष्टवा दुर्लभम गर्जतम पुनः राधानंदन जब तक तुम अर्जुन को नहीं देखते हो तभी तक गर्जना कर लो कुंती कुमार अर्जुन को समीप देख लेने पर फिर यह गर्जना तुम्हारे लिए दुर्लभ हो जाएगी तुमना साधुान फागुनसी कविध्य दुर्लभम गर्जितम तब जब तक अर्जुन के बाण तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहे हैं तभी तक तुम जोर जोर से गर्ज रहे हो अर्जुन के बाणों से घायल होने पर तुम्हारे लिए यह गर्जन तर्जन दुर्लभ हो जाएगा बाहु भी क्षत्र वाक्रा प्रदात क्षत्रिय अपने भुजाओं से सौर्य का परिचय देते हैं ब्राह्मण वाणी द्वारा प्रवचन करने में वीर होते हैं अर्जुन धनुष चलाने में शूर है किंतु कर्ण केवल मनसूबे बांधने में वीर है जिन्होंने अपने पराक्रम से भगवान शंकर को भी संतुष्ट किया है उन अर्जुन को कौन मार सकता है एवं तदाचार कर्ण प्रहरताम श्रेष्ठ कृपम वाक्यम था उन कृपाचार्य के ऐसा कहने पर योद्धाओं में श्रेष्ठ कर्ण ने उस रुष्ट होकर कृपाचार्य से इस प्रकार कहा कहां सूर्य वृक्षा वर्षाकाल के मेघों की तरह सदा गरजते हैं और ठीक ऋतु में बोए हुए बीज के समान शीघ्र ही फल भी देते हैं दो समे शूराणाम तत्कमा युद्ध स्थल में महान भार उठाने वाले यदि युद्ध के मुहाने पर अपनी प्रशंसा की ही बातें कहते हैं तो इससे मुझे उनका कोई दोस्त नहीं दिखाई देता यम भारम पुरुषो व्यवस्यते दैवस्य ध्रुवम त्र सहायोद्य पुरुष अपने मन से जिस भार को ढोने का निश्चय करता है उसमें देव अवश्य ही उसकी सहायता करता है जबसायाद मन सा भार मुद्व हत् पांडुसुता नाच सकृषा सहसात्तान् गर जामी यद्य हम विप्र तब किम त्यति मैं मन से जिस कार्य भार का वहन कर रहा हूँ उसकी सिद्धि में दृढ़ निश्चय ही मेरा सहायक है विप्रवर मैं कृष्ण और सातिकी से समस्त पांडवों को युद्ध में मारने का निश्चय करके यदि गरज रहा हूँ तो उसमें आपका क्या नष्ट हुआ जा रहा है वृथाशूरा गर्जन्ते शारदाइव तो यदा सामर्थ्य महात्मनो ज्ञावा तथो गर्जंते शरद ऋतु के बादलों के समान सूर्यवीर व्यर्थ नहीं करते हैं विद्वान पुरुष पहले अपने सामर्थ्य को समझ लेते हैं उसके बाद गर्जना करते हैं सोहमत सही तो कृष्ण पाण्डव उस मन साजे तुम गर्जामि गौतम गौतम आज मैं रणभूमि में, में विजय के लिए साथ प्रयत्न करने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत लेने के लिए मन ही मन उत्साह रखता हूँ इसलिए गर्जना करता हूँ पश्य तम गर्ज तेरा हाणुसता नाज सकृान दुर्योधना दास भी पृथ्वी ब्रह्मण मेरी इस गर्जना का फल देख लेना मैं युद्ध में श्री कृष्ण के तथा अनुगामियों में अनुगामियों सहित पांडवों को मारकर इस भूमंडल का निष्कंटक राज्य दुर्योधन को दे दूंगा कृप्वाच मनोरथ प्रलापे न ग्राह वसुत तदा क्षिपी मई कृष्ण वै कृष्ण धर्मराजम च पांडव ध्रुवस्त्र जय कर्ण युद्ध विशारद कृपाचार्य बोले सूत पुत्र तुम्हारे ये के मेरे लिए विश्वास के योग्य नहीं है कर्ण तुम सदा ही श्री कृष्ण अर्जुन तथा पांडव पर आक्षेप किया करते हो परंतु विजय उसी पक्ष की होगी जहाँ युद्ध विसारे श्री कृष्ण और अर्जुन विद्यमान है देव गंधर्व यक्षाणाम मनुष्य और दंशिता नाम धड़े अजय कृष्ण पहाड़ यदि देवता गंधर्व यक्ष मनुष्य सर्प और राक्षस भी कवच बांधकर युद्ध के लिए आ जाए तो रणभूमि में श्रीकृष्ण और अर्जुन को वे भी जीत नहीं सकते ब्रह्मण्य सत्यवागदात गुरुर्दत पूजक निधरत विशेष धृतिमा कृतज्ञ धर्मपुत्र युधिष्ठि धर्मपुत्र युधिष्ठिब्राह्मण भक्त सत्यवादी जितेन्द्रिय गुरु और देवताओं का सम्मान करने वाले तदा धर्मपरायण अस्त्र विद्या में विशेष कुशल धैर्यवान और कृतज्ञ हैं भ्रातरश्चा बलि सर्वास्त्रे सुतश्रमा गुरुवृत्तिरता धर्मन यशस्वीन इनके बलवान भाई भी संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की कला में परिश्रम किए हुए हैं वे गुरुसेवापरायण विद्वान धर्म तत्पर और यशस्वी हैं संबधिन सेनुरक्ता प्रहारीण धृष्टुम शखंडी चौर्मुखी जनमेजय चंद्रसनो रुद्रसे कृतवोदर वसुचंद्रोतामचंद्र सिंहचंद्र सुतजन ध्रुप से था पुत्र ध्रुप से महाश्रवी उनके संबंधे भी इंद्र के समान पराक्रमी उनमें अनुराग रखने वाले और प्रहार करने में कुशल हैं जिनके नाम इस प्रकार है धृष्ट दुम्न दुर्मुख पुत्र जन्मे जय चंद्रसेन रुद्रसेन कीर्तिधर्मा ध्रुवत धर वसुचंद्र दामचंद्र सिंहचंद्र सुतेजन द्रुपद के पुत्रगण तथा महान अस्त्रवे द्रुपद यार्था संयत् मतराज सहानुज सताने दुतानेतज बलानीको जयानीको जयासो रोदय्रातर शुभा यमौ च्रौपदीजा राक्षस घटोत्कट यहां मैं युद्य विद्य क्षय जिष्कि शी सूर्यदत्सुतानीक श्रुतध्वज बलाक जयानी को जयाश्व रथवाहन चंद्रोदय तथा समरथ ये विराट के श्रेष्ठ भाई और इस भाइयों सहित मत्स्यराज विराट युद्ध करने को तैयार हैं नकुल सहदेव द्रौपदी के पुत्र तथा राक्षस घटोजकट ये वीर जिनके लिए युद्ध कर रहे हैं उन पांडवों की कभी कोई क्षति नहीं हो सकती है एक चाण्डे चवो गुण पाण्डुसु तत्स्य वही काम थरु जगत्सर्व सदेवासुरुषम सक्ष सगण सूत भुजगद्विज दीपम निशेषम अस्त्रवीर कुरवाते भीम पागुन पांडुपुत्र युधेट के ये तथा और भी बहुत से गुण हैं भीमसेन और अर्जुन यदि चाहें तो अपने अस्त्र बल से देवता असुर मनुष्य यक्ष राक्षस भूत नाग और हाथियों सहित इस संपूर्ण जगत का सर्वथा विनाश कर सकते हैं घोर अप्रमेय युधिषिथि चक्षुम कथम तुगे कर्णजे तुम सहसे पर युदिष्ठिर भी यदि रोष भरी दृष्टि से देखे तो इस भूमंडल को भस्म कर सकते हैं कर्ण जिनके लिए अनंत बलशाली भगवान श्रीकृष्ण भी कवच धारण करके लड़ने को तैयार हैं उन शत्रुओं को युद्ध में जीतने का साहस तुम कैसे कर रहे हो महान पर नित्यम हे तब सुत ये योद्धुम समुत्र तुम जो सदा समर में भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने का उत्साह दिखाते हो यह तुम्हारा महान अन्याय, अर्थात अक्षम्य अपराध है संजय सदा तदा कर्णो गुरु द्वार संजय कहते हैं भरत उनके ऐसा कहने पर राधा पुत्र कर्ण ठाकर हंस पड़ा और शरद्वान के पुत्र गुरु कृपाचार्य से इस समय यो बोला सत्यमुक्तम मुक्तम तवया पांडवानाम पांडवा नाम प्रती चाने च बहु बहु गुणा पांडु सुत वही बाबा जी के विषय में तुमने जो बात कही है वह सब सत्य है यही नहीं पांडुओं में और भी बहुत से गुण हैं क्ष गिशाचो कुंती के पुत्र को रणभूमि इंद्र आदि देवता दैत्य यक्ष गिशाच नाग और राक्षस भी जीत सक नहीं सकते तथा पार्थाज्या मम शक्ति तथापि मैं इंद्र की दी हुई शक्ति से कुंती के पुत्रों को जीत लूंगा ब्रह्मण मुझे इंद्र ने यह अमोक शक्ति दे रखी है इसके द्वारा मैं सब साची अर्जुन को युद्ध में अवश्य मार डालूंगा हते तो पांडवे कृष्णे भ्रातर सोदरा अनर्जुना सक्ष महिम भोग तुम कथन चल पंडपुत्र अर्जुन के मारे जाने पर उनके बिना उनके सहोदर भाई किसी तरह इस पृथ्वी का राज्य नहीं भोग सकेंगे ते नष्टेशे सो पृथ्वी स सागरा अयतनाथ कौरवेन्द्र गौतम गोतम गौतम उन सबके नष्ट हो जाने पर बिना किसी प्रयत्न के ही यह समुद्र सहित सारी पृथ्वी कौरवराद्र्योधन के वश में हो जाएगी सुनीतरीहतर्वार्थ सिद्ध्येनात्र ए तमर्थम अहम ज्ञावा तथो गजना भी गौतम गोतम गौतम इस संसार में सुनतिपूर्ण प्रयत्नों से सारे कार्य सिद्ध होते हैं इसमें संशय नहीं है इस बात को समझकर ही मैं गर्जना करता हूँ तम तो विप्रच्च वृद्धापयुक सुमोहन पार्थेषु मोहासे तुम तो ब्राह्मण और उसमें भी बूढ़े हो तुम में युद्ध करने की शक्ति ही कहाँ है इसके सिवा तुम कुंती के पुत्रों पर स्नेह रखते हो इसलिए मोहवश मेरा अपमान कर रहे हो यद्यवश थे भू यो मियमहृद्विज ततस्ते खडमुद्दम्य जिवाह थे दुर्मते दुरबुद्धि ब्राह्मण यदि महापुनः इस प्रकार मुझे अप्रिय लगने वाली बात बोलोगे तो मैं अपनी तलवार उठाकर तुम्हारी जीभ काट लूंगा यच्चापे पांडवान विप्रस्तूर्तमिक्ष्यति संयुके भीमस्यन् सर्वसैन्याली कौरवेयाली दुर्मते अत्रापि श्रुणुवे वाक्यं यथावद्रुहतो द्विजा ब्राह्मण दुर्मते तुम तो युद्धस्थल में समस्त कौरव सेनाओं को भयभीत करने के लिए पांडवों के गुणगान चाहते हो उसके विषय में भी मैं जो यथार्थ बात कह रहा हूँ उसे सुन लो दुर्योधन द्रोणश्चकुन दुर्म खोजय दुस्साहसनो भृषसैनो भद्रराज तमें सोमदत्त भूरिश्च तथा द्रौड़ी विंशत युदंसिता सर्वे युद्ध विशारदा जय देता नर कौ नू सकल्य बलोप्य दुर्योधन द्रोणसकु दुर्मुख जय दुषासन भृषसैन मद्रासल तथा तो तुम स्वयं थोमदत्त भूरि अश्वस्था और विभंसती ये युद्ध कुशल संपूर्ण भी जहां कवच बांध कर खड़े हो जाएंगे वहां इन्हें कौन मनुष्य जीत सकता है वह इंद्र के तुल्य बलवान शत्रु भी क्यों न हो इनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता सूरास्त्राश्च अपनि स्वर्ग निपस धर्मज्ञा युद्ध कुशलायु सुरापी जो शीरवीर अस्त्रों के ज्ञाता बलवान स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाले धर्मज्ञ और युद्ध कुशल हैं वे देवताओं को भी युद्ध में मार सकते हैं एत स्थात संग्राम पे पांडवा नाम बधार्थिन जय माकांक्ष महाराही कौरवे ये वीरगण कुरराज दुर्योधन की जय चाहते हुए पांडवों के वध की इच्छा से संग्राम में कवच बांधकर डट जाएंगे दैवायत महम्डे जय सुबले नाम यत्रीष्म महाबाहू शेतें सरस्ता चित मैं तो बड़े से बड़े बलमानों को भी विजय देव देव के ही अधीन मानता हूँ दैवाधीन होने के कारण महाबाहु भीषम आज सैकड़ों बाणों से विद्ध होकर रणभूमि में शहन करते हैं विकर्णचिन सेल्हिकोथ जयद्रथ भूरिस्वा जय्ष जलसध सुदक्षिणसा श्रेष्ठ भगदत्स विरजवान ए चांदे तलाचाटो देभरपेश दुर्जया विकर्णचिसेस बाल्हिजयद्रथ भूरिश्रवा जय जलसंध सुदक्षिण रचियों में श्रेष्ठ शल तथा तो पराक्रमी भगदत्त ये और भी दूसरे भी बहुत से राजा देवलो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ थे नेता समरे सूरा पांडव ही बलवत्तरा मण्य देव संयोगान मन्य से पुरुषार्थम परंतु उन अत्यंत प्रबल तथा सूर्यीर नरेशों को भी पांडवों ने युद्ध में मार डाला पुरुषाधम तुम इसमें दैव संयोग के सिवा दूसरा कौन सा कारण मानते हो या दुर्योधन निपुन तेषापि हताशूरा ब्रह्मण तुम दुर्योधन के जन शत्रुओं की सदा स्तुति करते रहते हो उनके भी तो सैकड़ों और सहस्रों सूरवीर मारे गए हैं छीयते सर्वसैन्याली कुरुणाम पांडव ही सह प्रभाव नात्र पश्चाबी पांडवाना कथन चला तथा पांडव दोनों दलों की सारी सेनाएं प्रतिदिन नष्ट हो रही हैं मुझे इससे किसी प्रकार भी पांडवों का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता यस्ता बलवत नि मे झाधव यतिष्येहम यथाशक्ति योद तैस पुंज संयुगे दुर्योधन हिता जो दृषि द्विजाधम तुम, तुम जिन्हें मन जिन्हें सदा बलवान मानते हो उन्हीं के साथ में संग्राम भूमि में दुर्योधन के हित के लिए यथाशक्ति युद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। विजय तो देव के अधीन है ये श्री महाभारते द्रोण परमड़ी घट उत्मड़ी रात्रि युद्धे युद्धी कृपकर्ण वाक्यष्टम पंचाशद तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्क पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में कृपाचार्य और कर्ण का विवाद विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ